कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें के 8वें अध्याय में वर्णित दत्तात्रेय जी द्वारा जो 24 गुरुदेव निर्धारित किए गए 24 गुरुओं से उन्होंने जो सीखा उनमें एक पिंगला जी के बारे में पिंगला जी एक वेश्या थीं और एक रात वो प्रतीक्षा कर रही थी ग्राहकों की लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और उस निराशा में जो उन्होंने गीत गाया उसी को हम श्रवण कर रहे हैं पिंगला जी ने ये निर्णय ले लिया कि अब मैं भगवान की होकर रहूंगी, और मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे जो कुछ मिल जाएगा उसी से गुजारा कर लूँगी और बड़े ही स उन्हीं के साथ विहार करूंगी और 41वें श्लोक में आगे भी कुछ कह रही हैं पिंगला जी कह रही हैं संसार कूपे पतितम विषयेर मुषिते काला हिनात कालाहिनात्मानम को अन्यस्तrat तुम अधिश्वरः अर्थात यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है विषयों ने इसे अंधा बना दिया है काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है आहाहा कितना ज्ञान हो आया है पिंगला जी को इतनी ज्ञानमयी हो गई हैं पिंगला जी वो सब असलियत समझने लगी हैं जीव की बेचारगी उसकी असहायता वो कितना असहाय है वो कितना निर्बल है उसका सोचा कभी पूरा नहीं होता है वो सोचता कुछ है हो कुछ और जाता है और अगर उसे लगता है कि मेरा सोचा पूरा हो गया तो भी वो ये देखता है कि उसमें बहुत कमियां हैं और अगर पूरा हो भी गया तो भी गया सब तो समाप्त हो जाना है शरीर भी छूट जाना है, कुछ तो रहता नहीं है। इसीलिए पिंगला जी ने ये विचार किया है कि इस जीव की हालत तो देखो, संसार के कुएं में गिरा हुआ है, और हम इसकी ओर निहार रहे हैं कि तुम हमें पार लगाओ, हम्म, एक इंसान दूसरे इंसान से आशा कर रहा है कि तुम मुझे पार लगाओ, तुम मेरी रक्षा करो, त संसार के अंधे कुओं में गिरे हुए को कोई भला कैसे संभाल सकता है? संभालेगा वही, बाहर निकालेगा वही, जो बाहर हो। तो बाहर है कौन? बाहर हैं गोविंद और गोविंद के दास। तो इसीलिए पिंगला जी ने कहा कि भगवान के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इस भव में सभी तो डूब रहे हैं। डूबता हुआ तो किसी को पार लगा ही नहीं सकता है उसके पास खुद को पार लगाने के लिए कोई नौका नहीं है कोई नाविक नहीं है इसीलिए तो वो डूब रहा है तो उसकी तरफ गिगी आते हुए देखना गिड़गड़ाना और सोचना कि ये हमारी रक्षा करेगा तो ये तो मूर्खता है है ना संसार के कुएं में गिरे हुए लोग किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अच्छा संसार के कुएं में गिरा है तो गिरे रहने दीजे। आंखें होती तो ऊपर आने की कोशिश करता। यह तो देख ही लेता ना कि मैं संसार के कुएं में गिरा हुआ हूं। मुझे अब ऊपर आना होगा। मगर ये तो देख भी नहीं रहा है। विचित्र बात है ना? ये तो देख भी � सांसारिक विषय इसे देखने ही नहीं देते हैं हम अपने आसपास की दुनिया देखें तो देखेंगे कि लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं कई बार अपनी कमाई का वो भोग भी नहीं कर पाते हैं जमा करते रह जाते हैं कि भोग करेंगे लेकिन अक्सर हाथ में नहीं आता है मौका और भूख करेंगे तो भी क्या होगा? भाई इस जगत में कुछ भी तो स्थाई नहीं है क्या भूख कर लेंगे? आत्मा प्यासी है और पिंजरे में कैद है देहरूपी पिंजरे में संसार रूपी पिंजरे में और हम पिंजरे को पानी दिए जा रहे हैं पिंजरे को खिलाए जा रहे हैं आत्मा रूपी पक्षी तो प्यासा है उसकी प्यास कै भगवद आनंद प्राप्त करके ही वो अनंत काल से भगवत आनंद को ही ढूंढ रही है लेकिन जैसे ही शरीर पा जाती है ये आत्मा हम तो हम शरीर में डूब जाते हैं हमें लगता है कि शरीर ही मैं हूँ और शारीरिक ही मेरे हैं विचित्र बात है किंतु सत्य है अजीब सी बात है एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं, है ना? लेकिन कौन किसके साथ है? अगर कोई साथ है तो भगवान, उनसे ज़्यादा नज़दीक भला कौन हो सकता है? वही तो हृदय में विराजते हैं, देखते हैं, उनसे भला कुछ छिपा है? नहीं, तो विषय जो हैं, विषय भोग, उसने जीवात्मा की शक्ति को समाप्त कर दिया है जीवात्मा भगवान का सच्चिदानंद अंश है भगवान खुद सच्चिदानंदमय है भगवान वास्तव वस्तु हैं भगवान सच्चित और आनंद से बने हैं आनंदमय हैं रसधाम है, है।, रस है। और उसी रस को खोज रहा है जीव जब वो रस मिल जाएगा तो आनंदित हो जाएगा लेकिन अभी सोचता यह है माया की गिरफ्त में बंद कर कि ये जो विषय भोग है ना ये मुझे सुखी बनाएंगे पर अगर आप किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति से पूछ लें जिसने बहुत कमाया हो बहुत पाया हो और उससे पूछें भाई आनंद पाया सुख है तुम्हारे पास तुमने तो इतना पाया तुम अस्सी साल तक कमाते रहे खाते रहे और तुमने जो चाहा वो मिला भी, तो सुख मिला। तो उसका उत्तर होगा नहीं है। पता नहीं सुख किसे कहते हैं मैं तो आज भी उसी सुख को ढूंढ रहा हूं। है ना? विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, देख नहीं पा रहा है। क्या कि संसार के कुएँ में गिरा हूँ एक, दूसरा काल रूपी अजगर ने मुझे अपने मुँह में दबा रखा है। काल, यानि मृत्यु कभी � जीव की समस्त योजनाओं को समाप्त कर सकती है करती ही है कोई व्यक्ति कितना भी प्लानिंग क्यों ना कर ले कितना भी योजनाओं को अपने मन मुताबिक आकार क्यों ना दे दे लेकिन तो भी तो भी वो कष्ट में आता ही है क्योंकि काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है बताइए अगर अगर किसी की मृत्यु सामने हो हुँ? और उसे कहा जाए कि चलो मैं तुम्हें भरपूर कंचन और कामिनी देता हूँ तो क्या वो उसे भोग कर सकेगा क्या उसका मन जाएगा उस तरफ अगर किसी को पता चल जाए कि काल रूपी अजगर के मुँह में दबा हुआ हूँ तो उसे सब चीज़ से विरक्ति हो जाएगी अपने आप से विरक्ति हो जाएगी वो सोच किसी तरह से बचूं लेकिन कब तक बच सकता है कोई काल रूपी अजगर ने तो मुंह में सबको ले ही रखा है इस जगत में हम जब आते हैं कोई भी शरीर धारण करते हैं तो शरीर के खातमे की अवधि पहले से ही निर्धारित होती है है ना हम अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं तो वो शरीर हमेशा के लिए तो रहते नहीं है ये बात तो हमें भी पता है ये बात तो सभी जानते हैं तो शरीर बेशक हमेशा के लिए नहीं रहते हैं लेकिन इंसान योजनाएं ऐसी बनाता है कि मानो वो हमेशा के लिए ही यहाँ रहेगा तो इसलिए पिंगला जी आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कि तीन प्रकार की परिस्थिति� संसार रूपी कुएं में गिरा है पहली बात विषयों ने इसे अंधा बना दिया है देख नहीं पाता है अपना भला देख नहीं पाता है भगवान को जो कि घट घट में हैं जो कि उसके हृदय में भी हैं जो कि मंदिर में भी हैं उनको देख ही नहीं पाता है शास्त्रों को नहीं देख पाता है सुनना नहीं चाहता है सत्संग � तो ये वो में ही रह जाता है और दूसरी बात कि काल रूपी अजगर ने इसे मुंह में दबा रखा है कब वो मुंह बंद कर लेगा पता नहीं तो फिर कौन रक्षा करेगा किसी के साथ इतनी भयंकर परिस्थिति हो कि वो कुएं में भी गिरा हो फिर उसे कुछ दिखाई भी न देता हो और अजगर ने भी उसे लपेटा हुआ हो तीन चीजें हो क दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है और अजगर ने भी लपेटा हुआ है कभी भी वो मुंह खोल करके निगल लेगा हमें तब किसके आगे गुहार लगाएं किसे पुकारें तो पिंगला जी ने उत्तर दे दिया कि भगवान के अलावा जीव की रक्षा करने में भला कौन समर्थ है कोई भी समर्थ नहीं है और बयाली इसमें श्लोक में पिंगला ज निर्विद्येत यदा खिलात अप्रमत्त इदं पश्येद ग्रस्तं कालाहिना जगत यानी जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है देखने की तरकीब बता रहे हैं पिंगला हम जब जगत को देखते हैं, तो उसमें सुंदरता ढूंढते हैं। हम किसी इंसान को देखते हैं, तो उसमें गुण देखते हैं, कईयों में दोष देखते हैं। किसी की तारीफ करते हैं कि देखो वो कितना आगे पहुंच गया, कितना ऊंचा उठ गया, कितना धनवान है, कितना सुखी है। बड़े-बड़े सुखी लोग, बड़े-बड़े इतना धन कमाया इतनी ख्याति प्राप्त की लेकिन हमारे बच्चों ने हमें कहीं का नहीं रखा उन्होंने ऐसी गलत हरकतें कर ली कि खुद मुसीबत में पड़ गए और हमारे नाम पर भी कालिक मल दी तो कौन सुखी है कोई सुखी नहीं है लेकिन सुख वही मिलता है जब कोई विषयों से विरक्त हो जाता है जब वो ये देखता है बड़ी ही सावधानी के साथ कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है, काल रूपी अजगर ने सबको अपनी गिरफ्त में लपेट रखा है, अपनी कुंडलियों में लपेटा हुआ है। वो कभी भी निगल लेगा, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। ये काल किसी का मित्र नहीं है, ये निगलने के लिए ही वहाँ � तो किसी की सुंदरता दिखे, तो देखिए, ओहो, ये व्यक्ति सुंदर अवश्य है, लेकिन इसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी, इसका शरीर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काल रूपी अजगर की गिरफ्त में है, ये अपनी ताकत से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है, काल के जो अधिष्ठाता हैं, वो हैं भगवान, मात्र वही इस काल रूपी अजगर से पीछा हमारा छुड़वा सकते हैं, जब हम उनकी चरण शनागति लेते हैं, जब विषयों के प्रति वैराग्य आता है, और जब हम रोते-रोते कहते हैं कि भगवान हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे सिवा हम किसी के नहीं हैं, तुम ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस हो मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। स्वयं अपनी रक्षा कोई कर सकता है भला? नहीं, रक्षा तो भगवान ही करते हैं। जीव के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो माया के अपार सिंधु को अपने बल पर पार कर ले। असंभव है ये जीव के लिए। तथापि इसकी संभावना है क्योंकि अगर कोई भगवान की चरण शरणागती लेता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते उसके होकर के उसको अपने धाम ले जाते हैं अपने चरणों का सानिध्य दे देते हैं चरणों की सेवा देते हैं और प्रेम दान दे करके माधुर्य आस्वादन देते हैं सेवा आनंद रस में डुबो देते हैं तब जीव काल के परे चला जाता है så ऐसे Hamari हमारे सच्चिदानंदमय भगवान och पिंगला जी यही महसूस कर रही हैं और जो वो अनुभव कर रही हैं वाकई बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है और अवधूत दत्तात्रेय जी कह भी रहे हैं कि पिंगला तो दत्तात्रेजी ने ये निष्कर्ष निकाला कि वाकई आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है क्योंकि वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वो सुख से सोम सकी सही बात है निराशा में ही सुख है और आशा बहुत दुखदाई है आशा हो तो भगवद्मिलन की आशा हो बहुत कुछ कहा है उन्हो